प्रश्नोत्तर दीप मारा शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा द्वैतवाद के ग्रंथों में मायावाद का खंडन क्यों किया है समाधान शास्त्र के तात्पर्य को समझना पड़ता है शास्त्र में कहीं भी कोई निंदा की गई है वहां पर तात्पर्य निंदा में नहीं है किसी अन्य की स्तुति में है जो अनधिकारी व्यक्ति बातें तो वेदांत की करता है और अंदर से वासनाग्रस्त है उसकी वहाँ निंदा की गई है द्वैतवाद के ग्रंथों में भक्ति का प्रकरण है जहाँ सगुण साकार भक्ति का प्रकरण है वहाँ यदि किसी की बुद्धि तेज हो और भक्ति को आच्छादित कर रही हो तो उससे बचाने के लिए मायावाद का खंडन किया गया है वस्तुतः मायावाद का खंडन अद्वैत का खंडन करने के लिए नहीं किया गया है अपितु तो विशिष्टा में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए किया गया है जिज्ञासा एक ही भगवान व्यास जी ने पुराण में शिव को देवी पुराण में देवी को विष्णु पुराण में विष्णु को और गणपति पुराण में गणपति को श्रेष्ठ दिखाया है क्या यहाँ विसंगति नहीं है समाधान ईश्वर तत्व एक है और वह अनमरूप है पर यदि जीव उपासना करेगा तो नाम रूप को लेकर ही करेगा इसलिए शिवपुराण में उस तत्व का नाम शिव रख दिया तो ब्रह्मा और विष्णु को शिव से उत्पन्न हुआ बताया है और विष्णु पुराण में उसका नाम विष्णु रख दिया तब ब्रह्मा और शिव को विष्णु से उत्पन्न हुआ बताया है देवी पुराण में उसका नाम देवी रख दिया तो सभी की उत्पत्ति देवी से बताई इसी प्रकार गणपति पुराण में उसी तत्व का नाम गणपति रख दिया उस अनम रूप परमेश्वर का जो भी नाम रख लो विसंगति तो कुछ नहीं हुई जिज्ञासा इस जगत का सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है फिर शास्त्र इसे मिथ्या कैसे कहता है समाधान अनुभव होने मात्र से जगत सत्य है ऐसा निर्णय आप नहीं कर सकते हैं इसलिए शास्त्र इसे मिथ्या कहता है तो कुछ गलत नहीं कहता जैसे आपको खिला पिलाकर कमरे में सुला दिया कोई समस्या नहीं उसी समय स्वप्न आया और उसमें आप पाँच दिन के भूखे हैं और जंगल में भटक गए इतने में पुलिस ने आपको चोर समझकर पकड़ लिया तो समस्या ही समस्या है जिस समय आपको समस्या का अनुभव हो रहा है वास्तव में उस समय भी कोई समस्या नहीं है मान लीजिए उस वक्त में जिस समय पुलिस आपको पकड़कर आपके मोहल्ले से ले जा रही है और लोग देखकर हंस रहे हैं उस समय आपके मन की क्या दशा होगी उसी समय यदि कोई साधु बोल बोल दे क्यों दुखी होता है सब सपना है तो आपको इतना क्रोध आएगा कि बस चले तो उसका सिर फोड़ दे लेकिन आपके जगने के बाद तो साधु की बात ही सच्ची निकलेगी और आपका अनुभव झूठा हो जाएगा जिस अनुभव को आप सत्य के लिए प्रमाण मान रहे हैं वह प्रमाण कहाँ रहा वह केवल व्यवहार के विषय में प्रमाण है सत्य के विषय में नहीं ठीक इसी प्रकार इस जागृत जगत के विषय में भी हमारा अनुभव प्रमाण नहीं अपितु तो शास्त्र ही प्रमाण है जब आप अपने स्वरूप में जागेंगे तो शास्त्र की बात ही सत्य सिद्ध होगी और आपका अनुभव मिथ्या हो जाएगा जिज्ञासा उपनिषद के यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन इस मंत्र के भाष्य में गुहा का अर्थ बुद्धि किया है यह अर्थ कैसे बनेगा समाधान गुहा शब्द गुह संवरणी धातु से बना है संवरण का अर्थ है छिपा लेना या आच्छादन कर देना बुद्धि में ज्ञान गे और ज्ञाता ये तीनों पदार्थ छिपे हुए हैं बुद्धि ज्ञान गे और ज्ञाता तीन रूप धारण करती है ये तीनों तीनों बुद्धि में छिपे हैं तभी तो प्रकट होते हैं बुद्धि का ही एक अंश प्रमाता ज्ञाता एक प्रमाण ज्ञान और एक अंश प्रमेय गे हो जाता है यदि शंका करो कि गेय बुद्धि का रूप कैसे है तो देखो सपने में सारा गेय कहाँ स्थित प्रकट होता है वहाँ बुद्धि ही रूप में प्रकट होती है इसलिए गेय भी वास्तव में बाहर नहीं है आपके अंदर ही है इस प्रकार ज्ञाता ज्ञान और गेय बुद्धि में ही छिपे होने के कारण बुद्धि को श्रुति ने गुहा शब्द से कहा है